ये कार्यक्रम देसी ईका हम आपके लिए हर रविवार को सुबह दस बजे सेंट्रल टाइम में लेकर आते हैं इसको आप रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ की वेबसाइट पे आ, लाइव सुन सकते हैं दस बजे संडे को आप अपने एलेक्सा और गूगल प्ले पे रेडियो फ्री नेशनल प्ले कर सकते हैं दस बजे जहां पर आप देसी ईयक को सुन सकते हैं हमारा फेसबुक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 आप इस वेबसाइट पर भी हमारे सारे आर्काइव्स एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे तो आप इस कार्यक्रम को वहाँ भी सुन सकते हैं आज का कार्यक्रम थोड़ा खास है थोड़ा दिल के करीब और थोड़ा दर्द के करीब क्योंकि आज हम बात करेंगे उस आवाज़ की जो हमारी खुशियों की धुन भी बनी और हमारे टूटे दिलों का मरहम भी एक ऐसी दर्द भरी मखमली और दिल को छूने वाली आवाज़ जो एक दशक से भी ज़्यादा समय से बॉलीवुड की एक ज़रूरी पहचान रही है जिसने लाखों लोगों के लिए दिल टूटने चाहत और सुलह की कहानियां सुनाई हैं अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह ने जब पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया पर एक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो प्ले सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इस खबर से फैंस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा एक पीढ़ी की आवाज़ के तौर पर जाने जाने वाले इस सिंगर के कॉन्सर्ट्स हमेशा हाउसफुल रहते हैं और दूसरी तरफ हर बड़ी फिल्म में एक उनका सुपरहिट गाना होता है फिर भी अपने करियर की पीक पर अरिजीत सिंह ने यह फैसला लिया ये फैसला क्यों लिया गया इसके पीछे क्या कारण थे ये ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन था या वो इस बारे में कई दिनों से सोच रहे थे इन सभी बातों पर बहुत सारी स्पेक्यूलेशन्स चल रहे हैं आज का एक कार्यक्रम जो हमने अरिजीत सिंह को समर्पित किया है ये हमें मौका देता है उनके बारे में थोड़ा जानने का यह हमें मौका देता है उनकी आवाज़ और उनके संगीत से परे हट भी उन्हें थोड़ा सा नज़दीक से देखने का तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके उस गाने के साथ जिसने ऐलान किया कि अरिजित फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके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 तुझ से जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की जब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल गंवार नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना हर सांस बिना तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो यही तो हम लोग भी कह रहे थे क्योंकि तुम ही हो बस तुम ही हो मेरा चैन भी मेरा दर्द भी मेरी जिंदगी बस तुम ही हो अरिजीत सिंह के लिए ये एहसास इस जो पीढ़ी है उसके नौजवानों में तो कूट कूट के भरा है क्योंकि शायद उनके दिल के जो एहसास हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो पाते थे वो अरिजीत सिंह की आवाज़ ने कन्वे की और बीस 25 साल के जो नौजवान हैं हमारे बीच वो इनकी आवाज़ को सुन के बड़े हुए कहना चाहिए और आई थिंक दाइन्स आर सो ऐप्ट क्योंकि तुम ही हो बस तुम ही हो ये गाना जो मैंने अभी आपको सुनाया ये था 2013 की फिल्म आशी की टू से और मैंने गाने पर जाने के पहले क्या बोला था कि ये गाना था जिसने ऐलान किया कि अरिजीत सिंह फिल्मी दुनिया में आ चुके क्योंकि इस गाने ने दिलाया था अरिजीत सिंह को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड ये गाना इतना पॉपुलर हो गया था कि फ़िल्म से भी आगे निकल गया था और पूरे देश में लोगों को इसका जुनून हो गया था ये हर जगह था रेडियो में शादियों में रियलिटी शोज में इसकी धीमी दर्द भरी धुन रोमांटिक प्यार को इस तरह बयान करती थी जो फिल्म में होने के साथ साथ बहुत पर्सनल भी लग रहा था ये था 2013 हज़ार के फिल्म आशिकी 2 से इसमें संगीत और बोल थे मिथुन के आवाज़ अरिजीत सिंह की थी और इसे फिल्माया गया था आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर पर आज के देसी जायका कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक अरिजीत सिंह के बारे में आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि वो बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान थे मतलब उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ और जर्नी इस सब बातों की कहानियाँ सुनाने इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी बहुत कम मिलते हैं और इसी सब के चलते हमें एक ऐसा सिंगर जिसके हर गाने पर दुनिया बिछ बिछ जाती हो उसके बारे में एक्चुअली बहुत कम पता है तो चलिए पहले आपको झलक दिखाते हैं अरिजीत सिंह के दी अरिजीत सिंह बनने तक का सफ़र क्या था और कैसा था अरिजीत सिंह का जन्म हुआ था 1987 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के एक छोटे से शहर जियागंज में एक ऐसे परिवार में जहां संगीत सिर्फ़ एक शौक नहीं था बल्कि रोज़ाना जिंदगी का हिस्सा था जो जिंदगी के हर पहलू में था और ये विरासत उन्हें मिली थी अपनी माँ और उनकी तरफ के परिवार से क्योंकि उनकी माँ उनकी नानी उनकी मौसी सभी ट्रेंड क्लासिकल सिंगर्स थी और अरिजीत जी के होने के बाद भी उनकी माँ संगीत सीखने जाया करती थी छोटे से अरिजीत को साथ लेकर अरिजीत जी को बचपन से हारमोनियम से इतना प्यार था कि इससे पहले कि वो म्यूज़िकल नोट्स सीख थे उन्होंने अपने आप ही हारमोनियम आम, बजाना शुरू कर दिया था उनके गुरुजी कहते थे कि उन्होंने इतना टैलेंटेड बच्चा कभी नहीं देखा जियागंज का वो शान सा लड़का कहाँ जानता था कि एक दिन उसकी आवाज़ में दुनिया अपना दर्द ढूंढेगी, अपना प्यार ढूंढेगी और कभी कभी अपना अक्स भी <laughs> क्लासिकल ट्रेनिंग तबला गायन सब कुछ इतनी मासूमियत से सीखा जैसे संगीत उसकी नसों में बहता हुआ के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मालूम मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मालूम मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए तो है तुझ से राछ तो तुझता क्या, क्या फिक्रेन की वह यही हमर नी के लिए कहते इसे जाने सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए मुझ पे कर गया गुजरता एक दम भर गया तेरा नज़ारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की कश्तियों को किनारा तर से जैसी जिंदगी के लिए तेरी सोहबत में दुआएँ है उसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानूझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो यही है मरना इसी के लिए कहते खुदा ने इस जाने सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए कुछ तो है तुझसे रब्ता राबता मीनिंग कनेक्शन कुछ रिश्ते ऊपर वाला ही जोड़ता है और कुछ आवाज़ें वो भेजता है दिल जोड़ने के लिए ये जो गाना अभी हमने सुना ये था 2012 की मूवी एजेंट विनोद से इसमें संगीत था प्रीतम का इसमें बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने आवाज़ अरिजीत सिंह की और पर्दे पर से फिल्माया गया था सैफ अली खान पर इस गाड़े पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे बहुत छोटी सी उम्र से इनके चारों तरफ संगीत का माहौल था और इन्होंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था इनकी पहली गुरु बनी इनकी माताजी और फिर वीरेंद्र प्रसाद हजारी जो इनकी माताजी के भी गुरु थे उनसे इन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया और वहीं इन्होंने जो हजारी ब्रदर्स थे उनसे तबला और कंटम्प्रेरी बंगाली म्यूज़िक भी सीखना शुरू किया जब ये नाइन्थ ग्रेड में थे तो इनको एक म्यूज़िकल स्कॉलरशिप भी मिल गई संगीत सीखने के लिए और इस तरह से इनका संगीत का सफ़र चल रहा था सीखना सिखाना पर 2005 में एक रियलिटी शो हो रहा था जिसका नाम था फेम गुरुकुल जिसमें जो सोनी टीवी पर आता था और उसमें नए उभरते टैलेंट को मौका दिया जाता था कहा जाता है कि ये उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे पर इनके जो टीचर थे वीरेंद्र प्रसाद जी उन्होंने उनको बहुत मोटिवेट किया जाने के लिए और ये अंत में इस बात से माने क्योंकि उनके जो फेम गुरुकुल की ज्यूड़ी थी उसमें शंकर महादेवन जी आने वाले थे और जो अरिजीत सिंह को वो बहुत अच्छे लगते थे तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा करके ये गए अनफॉर्चुनेटली 2005 का फेम गुरुकुल हरिजीत हार गए लेकिन कभी कभी हार ही असली जीत की शुरुआत होती है मात्र 18 साल के थे उस समय अरिजीत सिंह इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक कम्पोजर्स के साथ एज असिस्टेंट काम करना शुरू किया म्यूज़िक प्रोग्रामर बने दूसरों के गाने बनाते रिकॉर्डिंग एडजस्ट करते एडिट करते स्टूडियो की चाय पीते और बस सीखते रहे कई सालों तक उसी इंडस्ट्री के हाशिए पर रहके वो काम सीखते रहे जिस इंडस्ट्री पे उन्होंने बाद में राज किया और फिर आया सन 2011 और 12 का वक्त जब उन्हें कुछ ऐसे गाने मिले जिन्होंने उनकी आवाज़ को उनकी गायकी को उनके हुनर को एक स्टेज दिया और लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और उनमें से एक गाना था मेरा बेहद पसंदीदा ले आया दिल मजबूर क्या कीजे राश न आया रहना दूर क्या कीजे दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी बात बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी से याद बाकी है हाँ हैं हम आज कुबूल क्या कीजे हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजे दिल कह रहा उससे मयसर कर भी आओ वो जो दबी सी आस बाकी है वो जो दबी सी आँच बाकी है वो जो दबी सी आँच बाकी है वो जो दबी सी या दिल गजलों की मिठास दर्द की तह और एक आवाज़ जो पुराने जख्मों को भी खूबसूरती दे दी अरिजीत सिंह की सबसे राग बेस्ड सोलफुल रेंडरिंग में से एक ये सॉन्ग जो उनकी क्लासिकल फाउंडेशन को भी बखूबी रिप्रेजेंट करता है ये था 2012 की फिल्म बर्फ़ी से इसमें संगीत था प्रीतम का बोल थे सईद कादरी के और आवाज़ अरिजीत सिंह की और फिर 2013 में जब आशिकी टू का गाना आया था तुम ही हो तो उसने तो सफलता के एक अलग ही मकाम पर उन्हें पहुंचा दिया था ज़बरदस्त सफलता का दौर आने वाले सालों में रहा रातों रात उस गाने के बाद अरिजीत सिंह बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा आवाज़ बन गए थे आने वाले सालों में उन्होंने कई भाषाओं में हिंदी बंगाली तमिल तेलुगु में गाने रिकॉर्ड किए एक ही फिल्म के लिए कभी कभी कई गाने गाए कभी कभी कई फिल्मों में सिर्फ एक एक गाना गाया उन्होंने आम, साल दर साल जो इंडस्ट्री के टॉप कंपोज़र्स थे ऑलमोस्ट सभी के साथ काम किया प्रीतम ए रहमान विशाल शेखर अमित त्रिवेदी और एक दौर ऐसा था जब ये कहा जाता था कि चाहे एक ही गाना उनसे क्यों ना गवाओ लेकिन अगर उनका गाना होगा तो काइंड kind ऑफ of ये फिल्म की सफलता और गाने की सफलता इतनी बड़ी हो जाएगी कि फ़िल्म अपने आप किनारे लग जाएगी ऐसा क्या था अरिजीत सिंह की आवाज़ में जो आ, लोगों को अपनी तरफ इस कदर खींच रहा था अपील कर रहा था दिलों तक पहुँच रहा था वो रूहानियत उनकी आवाज में कहा से आ रही थी इस बारे में बात करते हैं इस गाने के बाद इस लम्हे को रोक दू या मैं खुद को इसमें झोंक दू क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना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 जब से मिले बन गए सिलसिले तो सने जब से मिले और सुध बुध खोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई गवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे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 टूटी चार पाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे सूरत अरिजीत सिंह के गाने आ, ये जो कबीरा सॉन्ग था ये था ये जवानी है दीवानी से और उसके पहले तो से नैना ये गाना था मिकी वायरस से दोनों 2013 दो की मूवीज़ थी और मिक ये जो तोसे नैना गाना है ये अरिजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये उनका भी पर्सनल सुपर फेवरेट सॉन्ग है इन गानों पर जाने के पहले हम आपको ये बता रहे थे कि ऐसी क्या ख़ास बात है अरिजीत जी की गायकी में उनकी आवाज़ में कि हम सब उसके मोहपाश में बन गए तो शायद आप लोगों ने ये किसी किसी इंटरव्यूज़ में या कहीं अरिजीत जी को कहते सुना होगा कि जो आज उनकी आवाज़ है जिसमें वो गाने गाते हैं ये उनकी असल आवाज़ नहीं है अब इस बात का क्या मतलब हुआ अरिजीत कहते हैं मैंने अपनी वॉइस को तोड़ा है मैंने uh, मेरी वॉइस ऐसी थोड़ी ना थी पहले तो मेरी वॉइस तो बिल्कुल अलग ही थी वो कहते हैं कि मैंने जब उस वॉइस में जो मेरी ओरिजिनल वॉइस थी उसमें गाना शुरू किया था तो पीपल डिडेंट लाइक दैट वॉइस एट ऑल सो आई हैड टू चेंज माई वॉइस टू काइंड ऑफ कट थ्रू गले को तोड़ तोड़ के टेक्स्चर बनाया है मैंने एंड इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट स्कल्प्टिंग माई वॉइस और वो कहते हैं कि मैंने बहुत टॉर्चर किया है अपने आप को एक तरीके से ताकि वॉइस का प्रोजेक्शन अलग हो जाए बेसिकली वॉइस का मसल बनाने जैसा तो वो कहते थे कि वो घंटों घंटों रियाज करते थे अपने गले पर इतना इस्ट्रेन डालते थे उसे थका देते थे और उसके बाद जब वो आ, सुबह उठ कर रिकॉर्डिंग करते थे तो उनकी आवाज़ में एक ख़ास गहरा टेक्सचर आता था इस तरह से उन्हें उन्होंने अपनी आवाज़ को ट्रेंड किया मॉड्यूलेट किया स्कल्प्ट किया तो बहुत मेहनत लगी है आज जिस आवाज़ को हम सुनकर उसके मोहपाश में बंधे हैं और आवाज़ के साथ साथ कुछ तो उनकी शख्सियत की खुशबू है जो उनकी आवाज़ में जाके बस गई है क्योंकि जब वो गाते हैं तो कई बार गानों में एक रानस होती है उस एक आवाज़ ऐसा लगता है बिल्कुल दिल से निकल रही है और हमारे दिल तक पहुंच रही है इसी नोट पर चलिए पहले कुछ और गाने आपको सुनवा दें और फिर बातों का सिलसिला रोज़ जलाए उठता धुआँ तो कैसे छुपाए सुधीर शेरला कमा कमा कमा लाए अपने अपनी मुन्ने करते हैं ये ना बूट रूंगा हूँ अखिया करे जी हजूरी मांगे तो ते तो तो है तेरी मंजूरी दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दहराए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चार मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा मन मस्त मगन मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए ऐसे ढोरे डाले काला जादू नाना काले तेरे में हवाले हुआ सीन से लगा आ मैं तेरा चले आ जा दोनों ऐसे मिले लागे, ना तेरे ना मेरे पावरे मन वाली सावरी सा समझा समझी ना तेरे बिना लगदा दाजी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू तुयो जा तेनु समझा की ना तेरे बिना लग दाजी तू की जाने प्यार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 पी आ रे और लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भरथम जाए ना जाए ना जाए ना ना ना जाए ना जाए ना, जाए जाए जाए जिया निया आज आपसे माफी चाहती हूँ कि आपको पूरे पूरे गाने नहीं सुनवा रही क्योंकि आम, कुछ ऐसा लालच है मन में कि एटलीस्ट जो सुपर डुपर हिट गाने हैं उनकी तो आपको मैं झलक सुनवा दूं तो बस इसी इमोशन को ध्यान रखते हुए मुझे माफ़ कर दे ये जो गानों का गुलदस्ता भी आपके सामने पेश किया इसमें मस्त मगन गाना जो था वो था टू स्टेज से उसके बाद मुस्कुराने की वजह ये गाना था सिटी लाइट का और फिर समझावन हम टी शर्मा की दुल्हनियाँ और उसके बाद जो गाना मनवा लागे ये हैप्पी न्यू ईयर से तो आज बात हो रही है अरिजीत सिंह की और वो भी उस कॉन्टेक्स में क्योंकि कुछ समय पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर से रिटायर होने का जो अनाउंसमेंट किया उसने एक हलचल पैदा करी इस इंडस्ट्री में और हमें लगा कि ये एक अच्छा मौका है हम उनके काम को जो उन्होंने एज अ प्लेबैक सिंगर इंडस्ट्री में किया है उसको देखें थोड़ा उनके बारे में बात करें तो इन गानों के पहले हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो अरिजीत जी की अपनी आवाज़ थी उसको उन्होंने काफ़ी मोल्ड किया स्कल्प्ट किया टू गेट टू दिस टेक्सचर जिसको कि लोगों ने बहुत पसंद किया और उनकी आवाज़ के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि उनकी सादगी भरी जो शख्सियत थी उसकी भी खुशबू उनकी आवाज़ में थी तो दिल से निकल कर आती थी और हमारे दिलों तक पहुंच जाती थी अरिजीत सिंह शहरत की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे पर यही शहरत उन्हें असहज महसूस करा रही थी उन्हें मीडिया से अटेंशन मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो अवार्ड सेरेमनीज़ बहुत कम अटेंड करते थे शहरत की बुलंदियों पर होने के बावजूद वो सेलिब्रिटी कल्चर से दूर रहना पसंद करते और अपनी सफलता को लेकर उनकी दुविधा साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी वो शायद ही कभी इंटरव्यूज़ देते थे अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो उनके बहुत कम इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे वो हर तरह के पब्लिसिटी स्टंट से बचते थे पी से बचते थे बहुत सिंपल कपड़ों में रहते थे कोई भी सेलिब्रिटी स्टैटस फ्लॉन्ट नहीं करते थे एक फोब्स के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे सेलिब्रिटी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने खुद को ऐसा बताया था जो गलती से मशहूर हो गया कैन यू बिलीव इट इतनी शहरत पाने के बाद हर चार्ट बस्टर में छाने के बाद इंसान इतना हम्बल कैसे रह सकता है बट अगेन दैट्स अरिजीत सिंह सुनवाते हैं कुछ और गाने अरिजीत जी की आवाज़ में और फिर आपको बताते हैं कुछ बातें उनकी निजी जिंदगी और परिवार के बारे में नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई ऐसे दिल के पेचे गले ही पड़ ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई लड़ गए, पतंग पतंग से से लड़ लड़ कुड़ी पतंग जैसे मस्त मस्त मलंग जैसे मस्त सी गए। तुरंत जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे चढ़ तुरंत करंट अभी अभी नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई हुई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे सी चढ़ गई हुई थोड़ी नशे से चढ़ गए दोनों गानों की रेंज देखी आपने गोलियों की रास रामलीला राम से था लाल इश्क और नशे सी चढ़ गई वो फ्रॉम मूवी बेफिक्रे और मैंने दोनों साथ साथ इसीलिए बजाए कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि लेटर ऑन अरिजीत सिंह के गाने सब एक ही जैसे साउंड करने लगे हैं जो कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रही लेकिन शायद उनको गाने ही ऐसे मिल रहे थे क्योंकि वी कैन क्लियरली सी कि उनकी रेंज फ्रॉम फ्ल्टी सॉन्ग्स टू सीरियस वनस टू प्योर क्लासिकल बेस्ड ही कैन सिंग ऑल ऑफ दैम एंड दैट टू विद एप्सल्यूट प्रोसीजन आवाज़ ऐसी और इमोशंस ऐसे कि दिल तक ज़रूर पहुंचते हैं अब वापस आते हैं अपने कार्यक्रम पर गानों पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे उनकी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में तो अरिजीत सिंह की दो शादियां हुईं पहली शादी जो कि काफ़ी अर्ली उसमें हुई थी 2011 में उनका नाम था रूपरेखा बैनर्जी वो इनसे मिले थे जब वो फेम गुरुकुल की कंपटीशन में पार्ट लेने गए थे दोनों की ये शादी बहुत कम दिन चली मुश्किल से साल सवा साल और फिर इनका डिवोर्स हो गया उसके बाद इन्होंने थोड़े समय बाद फिर से शादी की अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय के साथ पर ये शादी का बाहर बिल्कुल भी इसके बारे में बातचीत नहीं थी और शादी के काफ़ी दिनों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको अनाउंसमेंट किया इसका कि शादी हो गई है कोयल रॉय भी डिवोर्स थी और उनकी एक बेटी है अब कोयल रॉय और अरिजीत सिंह के अपने दो बेटे भी हैं और सारे सब एक साथ ही एक परिवार की तरह रहते हैं काफ़ी खुश हैं अरिजीत अपनी इस शादी के साथ अरिजीत की माताजी का 2021 में देहांत हो गया बाकी परिवार अभी उनके साथ ही है और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि करीब 10 साल पहले अरिजीत सिंह मुंबई से जियागंज शिफ्ट हो गए अब ये एक और बहुत ही अनबिलीवेबल सा स्टेप है जो भाई इतना नामी इतना सोटेड सिंगर है उसको इतना काम है वो मुंबई में रहकर उसके कनेक्शंस उसका काम वो सब छोड़कर मुंबई की चमक धमक ग्लैमर छोड़कर ये अपने छोटे से शहर जियागंज में शिफ्ट हो गए जियागंज में इनका घर कोई बहुत बड़ा बंगलो नहीं है ये एक uh, सड़क जिसपे कुछ मंदिर हैं घर हैं बरगद का पेड़ है उसी में से एक घर इनका है चार मंजिला ये घर इसमें बहुत सारी बालकनीज़ हैं खिड़कियां हैं और बाहर से एकदम साधारण लगता है पर हाँ इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी घुस जाएगा बट दैट बींग सेड इनके जियागंज के जितने लोग हैं सब ये कहते हैं कि इतनी सफलता के बाद भी आ, सफलता इनके सर चढ़कर नहीं बोली ये आज भी उतने ही विनम्र हैं अपने किसी टीचर को देखते हैं तो ज़रूर उनके पैर छूते हैं जब मौका मिलता है तो अपना आ, अपनी स्कूटी ले निकल जाते हैं सब्जी भाजी खरीदने भी कभी गंगा के किनारे बैठने आ, अब व्यस्त रहते हैं तो मौके कम लगते हैं इन्होंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो वहीं जियागंज में बनाया है बीस लोकल लोगों की उसमें टीम है ये अक्सर अपने उसी स्टूडियो से काम करते हैं मुंबई में भी इनका एक ऑफिस है बट मोस्टली ही लिव्स इन जियागंज और यहाँ तक कि एज शीरिन जब ये उनके जब वो इनके साथ काम करने आए थे तो वो इनके जियागंज के घर में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और इनके साथ स्कूटी पे घूम रहे हैं तो ही इज एक तरफ ये सारे जो सेलिब्रिटी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनको तोड़ रहे हैं और नए नॉम्स सेट कर रहे हैं दैट्स हाउ अरिजीत सिंह इज You colour and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight—the lights, your face, your eyes. तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ ओ सालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना सालिमा ओ सालिमा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना सालिमा वो सालिमा तेरे इश्कों बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओलिमा जालमा आते मरहबा बातें मरहबा मैं सर तबा दीवार धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा जो तेरी खातिर तड़ते पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा तुझको किसनी एज शिरन के सॉन्ग सफ़ायर की फिर रईस के सॉन्ग ज़ालिमा और जब हेरी मेट सेजल का सॉन्ग था हवाएं। इतने छोटे से कार्यक्रम में उनके सुपर हिट गानों की लंबी फहरिस्त में से गाने चुनकर आपके लिए बजाना बहुत ही मुश्किल टास्क है और मुझे तो आम, सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं उम्मीद करती हूं कि आपको भी गाने पसंद आ रहे होंगे आज का एक कार्यक्रम हम अरिजीत सिंह के लिए कर रहे हैं और इस इस कार्यक्रम को करने का ख्याल तब आया जब हाल ही में 38 वर्षीय सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का निर्णय सुनाया और हम सभी सोच रहे थे कि अपने करियर के पीक पर जब वो हैं ऐसे वक्त में इस तरह के डिसीजन का क्या कारण हो सकता है क्या कोई रैंडम डिसीजन है या इम्पलसिव है और इसी बात पर अरिजीत सिंह कहते हैं कि ये फैसला ना तो अचानक है और ना ही किसी एक वजह से लिया गया है वो कहते हैं कि आज पिछले समय से वो साल में सौ सौ गाने गा रहे हैं वो कहते हैं कि इतने गाने गाकर एक तो मैं खुद ही बोर हो गया हूँ और अगर लोग भी हर तरफ यही गाने सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी बोर हो गए हैं वो अपनी क्रिएटिव बेचैनी को बताते हुए कहते हैं कि वजह बहुत ही सिंपल है मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ इसलिए मैं अपने ही गानों के अरेंजमेंट्स बदलता हूँ स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ और मुझे शायद और नया म्यूज़िक बनाने की जरूरत है आम, वो कहते हैं कि वो बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहे थे और आखिरकार उन्होंने सही हिम्मत जुटा ली एक और कारण है जो उन्होंने खुलकर नहीं कहा पर कई इंटरव्यूज़ में इसका इंडिकेशन दिया कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बार सेट नॉर्म्स होते हैं और वो आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं होती कलाकार को कि वो अपनी तरह से काम कर सके अच्छी बात ये है कि अरिजीत सिंह ने कहा है कि वो सिर्फ़ प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं संगीत से नहीं तो उनके सभी चाहने वालों को उनका संगीत सुनने को मिलता रहेगा मे भी नए प्रोजेक्ट्स के रूप में नए तरीकों के गानों में बट उनकी आवाज़ हमारे साथ ज़रूर रहेगी सिर्फ फिल्मों के गानों से वो अब विदा ले रहे हैं अब कुछ और गाने आपको सुनवाते हैं और गानों से आके आपको एक और खास बात उनके इस जेस्टर के बारे में बताएंगे और फिर कार्यक्रम को रैपअप करेंगे मुझे कितना को बताए कोई कैसे तुझे दिलना लगाए कोई रबा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली चोरिया काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया के सरिया तेरा इश्क है पिया तेरा इष्ट हंग जाऊ जो मैं हाथ लगाऊ दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रन सारी खैर मनाऊ फिल्म का नाम था ब्रह्मास्त्र गाना था केसरिया और इस गाने के लिए इनको मिला था नेशनल अवार्ड अरिजीत सिंह को दो बार नेशनल अवॉर्ड मिला एक बार पद्मावत के गाने बिनते दिल के लिए और एक बार केसरिया के लिए ए आठ बार इनको फिल्मफेयर फेयर अवार्ड मिला और 2025 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया अरिजीत सिंह ने अपने करियर के पीक पर अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया और ऑलमोस्ट अराउंड सेम टाइम जाकिर ख़ान जो कि काफ़ी फेमस स्टैंड अप कामेडियन है उन्होंने भी पाँच साल के लिए एटलीस्ट सबैटिकल लेने का अनाउंसमेंट किया तो ये दोनों उदाहरण एक बड़े कल्चर बदलाव की तरफ भी इशारा करते हैं ये जो कलाकार थे इन पर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का दबाव होता है इतने ज़्यादा डेडलाइंस होती हैं इतना ज़्यादा सोशल प्रेशर ट्रेवल होता है कि इनकी वेल पे बहुत असर पड़ता है और बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन आपको इट्स ओके टू टेक अ पॉज एंड रीसेट योर क्रिएटिविटी एंड देन गेट बैक इन द गेम क्योंकि पॉज लेने का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है और इस बात को ये जो कलाकार हैं ये जब ऐसा कर रहे हैं तो बाक़ी लोग भी शायद इससे कुछ क्यू लेंगे क्योंकि आजकल के समय में हमें पता हम ऐसा सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बस लगे रहो जुटे रहो अगर आपको एक चीज़ मिल गई है तो उसके आगे की चीज़ लेकिन शायद ये कलाकार हमें ये कह रहे हैं कि इस रैट रेस के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पर आप कुछ सुकून के साथ पॉज लेकर काम कर सकते हैं देट बींग सेड सच कहूँ तो अरिजीत जी ने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई है जो किसी और के पास नहीं है और मैं ये बात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं कह रही बस आप नंबर्स पर नज़र डालिए और वो आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताएंगे जिसने फिल्मों की दुनिया से भी आगे अपनी पहचान बनाई है अरिजीत स्पॉटिफाई पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट हैं जिनके 171 मिलियन फॉलोअर्स और 58 मिलियन मंथली लिस्नेस हैं ये टेलर स्विफ्ट से लगभग 21 मिलियन ज्यादा है जो अगर कोई उनके फैंस के बारे में जानता है तो इस सच में कमाल की बात है लगातार सात सालों से अरिजित देश के टॉप स्ट्रीम किए जाने वाले आर्टिस्ट हैं तो ऐसा आर्टिस्ट जब फिल्मी दुनिया से विदा लेने की बात कहता है तो दिल तो दुखता है तकलीफ़ तो होती है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपने भले ही निर्णय ले लिया हो कि आप प्लेबैक सिंगिंग से दूर जा रहे हैं पर आपके जो दिल को छू लेने वाली आवाज़ है उसमें हमें गाने सुनने को मिलते रहे आपके चाहने वालों तक आपकी आवाज़ ऐसे ही पहुंचती रहे अब पूजा को इजाज़त इस गाने के साथ आपको छोड़ जाती हूँ हम सब की तरफ से अरिजीत को आने वाले भविष्य और उनके प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर अच्छा शुभ चलता हूँ याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे सुध रखना अच्छा चल